महाभारत शांति पर्व पंचाशद्याय परमात्मा की प्राप्ति का साधन संसार नदी का वर्णन और ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति सुकुवाच यस्मा धर्मा पर धर्मो विद्य नेह क यो विशिष्ट धर्मेभ्य तम भवाम प्रब्रवीतुमे सुखदेव जी ने पूछा पिताजी इस जगत में जिस धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है तथा जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है उसका आप मुझसे वर्णन कीजिए व्या सुवाच धर्मम ते संवक्षा पुराण मृतभि विशिष्ट धर्म धर्मेभ्यमनाशुनु या ने कहा बेटा मैं ऋषियों के बताए हुए उस प्राचीन धर्म का जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है तुमसे यह वर्णन करता हूँ एकाग्र चित्त होकर सुनो इंद्रिया बुद्धिया पतिष्णु नि पिताबाला निवात्म जैसे पिता अपने छोटे पुत्रों को काबू में रखता है उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह सब विषयों पर टूट पड़ने वाली अपनी प्रमथनशील इंद्रियों का बुद्धि के द्वारा यत्नपूर्वक संयम करके उन्हें वश में रखे। रखें मनस्के इंद्रिया चापे काग्रम परम तपह तर्वधर्मेभ्य स धर्म प्रोच्यतः मन और इंद्रियों के एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है यही सब धर्मों से श्रेष्ठतम परम धर्म बताया जाता है तान सर्वाणि संध्या बन षा में दया आत्म तिप्त इवासी बहुचिंत्यम मन से संपूर्ण इंद्रियों को बुद्धि के द्वारा स्थिर करके बहुत से चिंतनीय विषयों का चिंतन न करते हुए अपने आत्मा में तृप्त सा होकर निश्चिंत और निश्चल हो जाए गोचरेभ्यो तदा वे स्मरी तदात्मान परम द्रक्षति सात जिस समय ये अपने विषयों से हटकर अपने निवास स्थान में स्थित हो जाएगी उस समय तुम स्वयं ही उस उसनातन परमात्मा का दर्शन कर लोगे सर्वात्म महात्मा विधूम इव पावक तप्यती महात्मा ब्राह्मणा ये मनीषिण धूमरहित अग्नि के समान दे हुआ परमेश्वर ही सबका आत्मा परम महान है महात्मा एवं ज्ञानी ब्राह्मण ही से देख पाते हैं यथा पुष्प फलोपे तो बहुशाखो महाद्रुमह आत्मनोलाचारे ते का पुष्प एवं आत्मा न जाहरीते गमस्ते कुछ यह सर्वनपचती ही जैसे फल और फूलों से भरा हुआ अनेक शाखाओं से युक्त विशाल वृक्ष अपने ही विषय में यह नहीं जानता कि कहाँ मेरा फूल है और कहाँ मेरा फल है उसी प्रकार जीवात्मा यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा किंतु शरीर में जीव से पृथक दूसरा ही अंतरात्मा है जो सबको सब प्रकार से निरंतर देखता रहता है ज्ञान दीपेन दीप्तेन पश्यत्मा नत्मे दृष्टवा तमहात्मनात्मा निरात्मा सर्वभी प्रज्वलित प्रदीप के द्वारा अपने में ही परमात्मा का दर्शन करता है उसी प्रकार तुम भी आत्मा द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करके सर्वज्ञ और स्वाभिमान से रहित हो जाओ विमुक्त सर्व पापेभ्यो मुक्त त्वच पराम बुद्धिम अवाप्य विप महागत ज्वर केचूर छोड़कर निकले हुए सर्प के समान संपूर्ण पापों से मुक्त हो उत्तम बुद्धिपा कर तुम जहाँ पाप और चिंता से रहित हो जाओ सर्वतोत घोराम नदी लोक प्रवाहिनी पंचेन्द्रियहवती मन संकल्प रोदमोह सं। तिरछताोभ त्रिगछन्द काम क्रोध सरित्रृप सत्यतीर्थनक्षोभा क्रोधपंका सरिद्वरां अभ्य प्रभुवाम शीघ्रा दुस्तराम भी प्रतरस्वी कामग्राह कामग्राहकुलां संसार सागरग्मा जो निपताल दुस्तरा आत्मकम भवाम ताह तह देवा दुरा सदाम यह संसार एक भयंकर नदी है जो संपूर्ण लोक में प्रवाहित हो रही है इसके स्रोत संपूर्ण दिशाओं की ओर बहते हैं पांच ज्ञान इंद्रियां इसके भीतर पांच ग्रहों के समान है मन के संकल्प ही इसके किनारे हैं लोभ और मोह रूपी घास और सिवार से यह ढकी हुई है क्राम और क्रोध इसमें सर्प के समान निवास करते हैं सत्य इसका घाट है मिथ्या इसकी हलचल है क्रोध ही कीचड़ है यह नदी दूसरी नदियों से श्रेष्ठ है यह अव्यक्त प्रकृति रूपी पर्वत से प्रकट हुई है इसके जल का भी बड़ा प्रखर है अजितात्मा पुरुषों के लिए इसे पार करना अत्यंत कठिन है इसमें काम रूप ग्राह सब और भरे हैं यह नदी संसार सागर में मिली हुई है वासना वासनारूपी गहरे गड्ढों के कारण इसे पार करना अत्यंत कठिन है तात यह अपने कर्मों से उत्पन्न हुई है जे वह भवर है तथा इस नदी को लांघना धुषकर है तुम अपने विशुद्ध बुद्धि के द्वारा इस नदी को पार कर जाओ याम या तरंती कृत प्रज्ञाधीमत मनीषिण तीर्ण सर्वतो मुक्त विधतात्मात्मे उत्तम बुद्धिमहसा ब्रह्म पूजा भविष्य संतीर्ण सर्वसारात्सन्नात्मा विकलमच धैर्यशाली मनीषी और लोग जिस नदी को पार करते हैं उसे तुम भी तैर जाओ सब प्रकार के बंधनों से मुक्त संयत चित्त आत्मज्ञ और पवित्र हो जाओ उत्तम बुद्धि ज्ञान का आश्रय ले तुम सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से छूट जाओगे और निष्पाप एवं प्रसन्न चित्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाओगे भूमिष्ठान भूतानी पर्वतस्थ निशाम अक्रुध्य प्रहेश न तथा जैसे पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ पुरुष धरती पर रहने वाले समस्त प्राणियों को स्पष्ट देखता है उसी प्रकार तुम भी ज्ञान रूपी शैल शिखर पर आरूढ़ हो समस्त प्राणियों की अवस्था पर दृष्टिपात करो क्रोध और हृष्य रहित हो जाओ तथा तो बुद्ध की क्रूरता से भी रहित हो जाओ ततो तथो दक्षत भूताना प्रभाप्यू एनम वे सर्वूतेभ्यो विशेषमे बुथ धर्मम धर्मं मृताम श्रेष्ठा निजस्त्वदर्शिना ऐसा करने से तुम समस्त भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को देख सकोगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तत्वर्शी ज्ञानी मुड़ी इस धर्म को समस्त प्राणियों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानते हैं आत्मनो व्यापनो ज्ञानम पुत्रानुशासनम पयताज प्रयताज प्रवक्तव्यम हिताजहा बेटा यह उपदेश व्यापक आत्मा का ज्ञान कराने वाला है जो संयचित हितैषी और अनुगत भक्त हो उसी के समक्ष इसका वर्णन करना चाहिए आत्मज्ञान मृद्यु अब अब्रुव यद हम तात आत्मसाक्षी कमंजसो यह गोपनीय यह गोपनीय आत्मज्ञान सबसे अधिक गूढ़तम और महान है तात मैंने जिसका उपदेश किया है वह यथार्थ मेरे अपने प्रत्यक्ष अनुभव में लाया हुआ ज्ञान है नव स्त्री अपुमात नव चेदम नपंसकम अदुखम असुखम ब्रह्म भूतभव्य भवात्मकम दुख और सुख से रहित तथा भूत भविष्य एवं वर्तमान स्वरूप ब्रह्म तो न स्त्री है न पुरुष है और नपुंसक ही है नज्ञात पापमान स्त्री वा पाप पुनर्भ वाप्नुत अभवत् प्रतिप्यम ही तदर्म हम विधीयत पुरुष हो या स्त्री इस ब्रह्म को जान ले तो उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता अपुनर्भवस्थिति प्राप्त करने के लिए ही इस ब्रह्म ज्ञान रूप धर्म का विधान किया गया है यथा मताण सर्वाणी तथेता था तथा कथितानी मया पुत्र भवंती नवंति च बेटा सारे विभिन्न मत जैसे रहे हैं वैसे ही मेरे द्वारा तुम्हारे समक्ष यथार्थ रूप से बताए गए हैं जो इन मतों का अनुसरण करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं जो नहीं करते हैं वे नहीं होते तथ प्रीति गुणान्वेन सत्पुत्र अहम धमान धमान्वतेन अहम प्रष्टो हे संप्रीतमान यथार ब्रूियात यदुक्त में तत्त्रसुखदेव प्रीतिगुणवान तथा इंद्रिय संयमी पुत्र यदि प्रश्नकें तो पिता संतुष्ट चित्त होकर उस जिज्ञासु पुत्र के समीप यथार्थ रूप से इस ज्ञान का उपदेश करे जो कुछ महीने तुम्हारे निकट कहा है इस श्री महाभारती शांति परमड़े मोक्ष धर्म परमड़े सुखानुप्रश्न पंचदशाधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषयक 250वां अध्याय पूरा हुआ